मधुराशीर ओंद देवो प्रिष्ठाली से विमानुष मराम श्रीमान् था रास रसारुगी जीवन जीवकर स्पताव कर्शन भी उसको नहीं वो भी वो भी ना तो श्री उसको ना नारायण नमस्कार राम जय मुनारु कमाल देवीनुस रसों की व्यासन ततो जैम्बी रहे वांछा प्रणोतर व्यस्त कर्बास भुगेली ऊंचो उत्तम पादियो विश्वलिद्यो नमो नमः हे श्री समावर्तन प्रभु को करूणाशिरम हे गुरु रचित दयानुभूको हे भक्ति उपसुमत हे रघुनाथ दासो श्री जीवने कुटुंबमते दयानुद्रा तोसि कांदनम्यत्र पत्र पदनामितो पुराण पठनम्यत्रो तत्संहितो हरि जोशि रघुनाथ हरिलाल जगन्नाथपुरी यात्रा श्री महाप्रभु की की उस है श्री गो गोस्वामी जी जिस समय जगन्नाथपुर के का आश्वासन करने के लिए उनकी परीक्षा करने के लिए विराजमान श्री महाप्रभु कह रहे हैं के ऊपर हम कृपा करो अश्विम से स्वरूप कर रहे हैं विश्व का कल में ऑल में साढ़े चार बजे से है है प्रोजेक्ट की कल से पर राय कहे बृणाम राधिकाल कृष्ण राधिकाल कै श्री रायन कह रहे हैं वृंदावन की शोभा का वर्णन करो श्री मुरली के मुरली के उसकी करें, कृष्ण राधिका का जैसे वर्णन किया जा रहा है श्री राधा कृष्ण की शोभा उसका वर्णन का हम बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे द्वारा करके कभी हाय श्री चमत्कार कहते हैं तुम्हारे कविता तो को तो सुनकर तो के मुझे चमकार की प्राप्ति हो रही है ऐसा सुंदर कवि तो मैंने मुझे देखा रूप क्रमे नमस्कार तो सब उस तो करते करके की का के की शोभा शोभा का का का का के के स्वरूप श्री राजा के स्वरूप इन चारों वस्तुओं का वर्णन करते सबसे पहले श्रीमदृंदावन की शोभा का वर्णन कर रहे प्रकार दुम। दुम। दुम। चंदन कह रहे हैं आह बृंदावृति कैसी सुंदर शोभा किया है और उस समय वृद्धा की शोभा का वर्ण करने की शिक्षा कैसे सुगंध हो प्रकरण मकर माक माने आम आम के आम के वृक्षों से प्रखंड माने पर्याप्त मात्रा में मकरंद रहा है मकर ढकर की पराग की मधुर सुरंग चारोर फैल रही है माकंद में आम के प्रखट मकर मकर मान परम अधिकता में जो मकर फैल रहा है पराग उन परागो की मधुर स्वरंग चारों छा रही है वो स्वरंत है जहां अपूर्व से टपक रही है मधु टपक रहा है और स्वर्ण स्वरंग उसके कारण बंदीकृत मधुबंधक मूल भवों भोग समूह वह है, बन्ना है का और के के के साथी साथ पर लाल जी, जी। दोनों का जो माधुरी है उस माधुरी की मकरण के चारों कह जाएंगे और उस मकरण को देख करके मधुपुर मधुब कौन है की या प्रियालाल की आँखे? एक दूसरे के ही आंदी कर बंदी बन बंद करके ग्रह हो गए ऐसा श्री प्रियालाल की रूप के ऊपर दोनों की रूप मृत दोनों के नेत्र बन गए हैं कैदी बन गई सुंदर के रूप को देखकर के के देख करके नेत्री बंदे को फूल का फूल की लेती है इसी प्रकार यहां फूल की ने खींच लिया के नेत्र बंदित हो गए रूप अलंका का, का सुंदर के, पर के मां का सुंदर प्रयोग है प्रस्तुत का वर्णन हो ही नहीं प्रस्तुत का हो ही नहीं वर्णन कर दिया जाए वहां पर अक्षयोग होगा तो यहाँ पर आप भोले बंदी हो रहे हैं बंदी बंदी बंदी हो हो हो हो रही रही है है भोरे का गया। तो रहे है हैं रूपी का गया जहा अप्रस्तुत के द्वारा ही प्रस्तुत का दूरपण हो जाए जहां पर उपमान के द्वारा ही उपमेय का भन कर वहां अशोक के अंतर होता है निगी वह अशोक है जहां पर आरोप को निवीड़ कर लिया जाए निकल दिया जाए माने उपमेह को उपमान ही निकल करके बैठ जाए वहां पर अशोक के अधिकार का प्रयोग होता है यहाँ पर मौर्य ने मेत्र को जैसे अपने भीतर ही छिपा लिया है गोलम गोलन मंदो नेश चंदन गिरे सुंदर सुंदर की आंदोलन कर रही हैं भी चंदन के पर्वत के अति उन्नत मारे वाली के द्वारा ये कृतानंदोलन हो रही है ये ये ये आम आम के के वृक्ष वृक्ष ये से तो हो हैं और हिल रही है। जैसे में वायु जब चलती है उस समय हिलते ऐसे ही श्री प्रिया के श्री अंग रूपी जितने भी अंग श्रीहस्त ग्रीवा बक्षस्थल चरण आदि जो के वो माखन माखन हुए तो पर किसी एक वस्तु वस्तु स्वीकार का अशोक होता है तो के है। यहाँ पर रूप का सुंदर प्रयोग हो रहा है रूप के आधार पर जो अशोक किया जाए कृतान जैसे वायु के चलने पर आपका का वृक्ष है इसी प्रकार श्री प्रिया के श्रीयंग दोनों मानो आज भाव के कारण हिलते हुए शोभा को प्राप्त हो रहे हैं मतानंद तो मदोन्नति मध में उन्नति जो वायु जो वायु कहां से आ सुरंद, रही है चंदन की मदयाचर सुगंध की चेष्टा दोनों के श्रीरंगों में भाव के कारण चेष्टा है वो भी चली जा रही है ऐसे श्री श्रीरंग में जहां आंदोलन हो रहा है दोनों के श्रीरंगों में मन थी माने भाव भाव से भाई माने गुणी भाई गुणी के कारण हो रहा है है ऐसा श्री मेरे में अपुन को मम आनंद रूप में में मेरे आनंद तुम है माने ये बढ़ा रहा है मोटा कर रहा है आनंद करते हुए शिव खंडा की शोभावन की शोभा के माध्यम से श्री लाल इनकी शोभा का वर्णन यहाँ किया जा लता तो पुछ पुछ भाजा वृंदावन दिव्य लता परी तम लता पुष्पा पुष्पान मधु कारण दूसरी शोभा बढ़ती एक के कारण दूसरी शोभा बढ़ रही है बृंदारों कैसे है बिल परम सुंदर परम सुंदर जो तो वृंदावन ने उनके कारण दिव्य लता पर दिव्य लताएं वृंदावन के कारण और भी ज्यादा शोभित हो रही हो है सब जगह की लताएं सुंदर होती हैं, पर वृंदावन के कारण वृंदावन की लताएं और भी ज्यादा सुंदर एक का कारण एक होकर वृंदावन सुंदर है वृंदावन की सुंदरता से दिव्य लताओं की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ रही है लताओं की सुंदरता किससे रही है वो लताश्च लताओं के के ऊपर फूल पुष्पात मधुप्रता फूलों की शोभा किससे हो रही है मतलब फूलों माने आ रही की शोभा हो रही है और भौरों की शोभा हो रही है बोले मधुर मधुर को मीठा वाले, गायन कर हैं इसलिए शोभा भी हो रही है तो एक की शोभा दूसरे से भट चल जाएगी परस्पर यहां कार्य का संबंध जोड़ कि है कारण रहे की शोभा उनके के के कारण है की उनके के कारण है की के कारण है। की उनके बदल गायण तो कार्य के बाद में कारण को कहीं छोड़ा गया है कार्य कारण को स्थापित किया गया तो इस तरह एक कर्म संबंध यहाँ पर स्थापित किया जाए हे उनका वृंदावन तो की शोभा का वर्णन नहीं है कहो बल, सोच, कि वो जो शोभा है उस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता वृंदावन अत्यंत से के है अब श्री प्रियालाल उनके श्री ही वृंदावन है या वृंदावन में ही प्रियालाल अपने को दर्शन कर रहे हैं तो वृंदावन हो गए शिव वृंदावन के, के तीन जैसे वर्णन किए गए कहते हैं तीन गुण जैसे किए गए वृंदावन का एक उप धाम वृंदावन करती है वृंदावन का दूसरा स्वरूप है सखी वृंदावन श्री वृंदावी सखी होकर निभाएन का तीसरा स्वरूप है किशोरी जी की शोभा का रशन कर रहे हैं किशोरी जी वृंदावन में लाल जी की शोभा का रशन कर रहे हैं तो वृंदावन सभी वृंदावन भी है तो तम वृंदावन भी है यहाँ पर सखी वृंदावन भी है और धाम वृंदावन में है तो धाम सखी और श्रीन ये तीन वृंदावन स्वरूप तो यहाँ पर वो वर्णन कर रहे हैं कि से वर्णन किया जा रहा है धाम वृंदावन का परंतु तत्वता धाम वृंदावन नहीं है धाम साथ वृंदा सखी वृंदावन की है वृंदावन सखी भी सेवा कर रहे हैं और श्री वृंदावन प्रिया में प्रियालाल की शोभा दर्शन किया जा रहा है वृंदावन तो श्रीजी का ब्रनावन के का का संपूर्ण ऐसे का के लिए वृंदावन हो गया तो वृंदावन दिव्य लता यह वृंदावन दिव्य लता से लता हो गई श्री किशोरी जो कि देह है वो ही हो गया लता, जी का संपूर्ण श्री हो गया वृंदावन उसमें देह की जो बनावट है उसे श्रीण में जो थल चढ़ाव होता है वो ही हो गए श्री वृंदावन की लता अब उस लता दे में देह रंग में देह अष्टि में जो विभिन्न शोभा प्राप्त हो गई है वे ही हो गए सुंदर पुष्पा जैसे हाथ रूपी एक शाखा है और उसमें पहुंची रूपी कमर थे मुख रूपी एक कमल है उसमें ही भोरा रूपी नेत्र जैसे विराजमान है में या एक कमल है उसके ऊपर ऊपर ही ही घूमती हुई जो हैं कहीं के के समान मुख की तो दिव्य लता पर शिव वृंदावन किया दिव्य लताओं हो गई उनकी देखी शरीर के थर्म थर्म फिर उसमें लताश्युष पुष्पा उनमें जो श्रीरंग निकलने निकले हुए हैं नयन काम ना अधर थोड़ी श्रीहस्त बक्षोज कमल नाल कमल चरण कमल घंटू कमल ये जो है ये सुंदर पुष्प जो बाहर बाहर हो रहे हैं वे ही होंगे उनमें तो न जाने कौन से पुष्प पर लालजी की कौन सी किस पुष्प के ऊपर लालजी के नए रूप में भोले कभी प्रिया की भो के ऊपर लाल जी के ऊपर कभी कपोल के ऊपर कभी कभी कभी कभी कभी कभी के के के के के ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर की जो है कमल नाल के समान जो श्री प्रिया के श्री हस्त का जो संचालन है उसके ऊपर लाल जी के दह अटक जाए तो जो है वो स्पीप मधुप्राने का ही भक्षण करने वाला और मधुप्रत शुभ गीता है हाली अब उसे गायर कर रही है। रहे हैं क्योंकि तो जब व्यय में आनंद उत्पन्न होता है आनंद तो कहीं गीत के रूप में अपने आप फूट पड़ता है जो भाव है वही कहीं फूट करके झरना के रूप में बह जाए तो वो अपने आप श्री प्रियालाल दोनों के मुख से गीत बंद करके उनका आनंद लेकर सखी के रूप से गीत बंद करके कभी लाल जी गाते हैं कभी प्रिया गाती है कभी, कभी सखीकर वृंदावन के भौले सभी करें। तो रसिक करेंसी भौले हो गए उनसे शोभा का प्रणन हो रहा है सखी वृंदावन की शोभा का वर्णन हो रहा है और श्री वृंदावन की शोभा का भी वर्णन हो रहा है वृंदावन के तीन स्वरूप धाम सखी और श्री ये तीनों वृंदाव की शोभा का वर्णन होता है ये रसों की शोभा है कि के वर्णन करने पर जो स्वाद होता है वह प्रत्यक्ष परोक्षण के दोनों प्रिय हैं परोक्षण प्रिय हैं परोक्षा प्यारा होगा के भंगी भंगी न बल्ली लास्यम परिमला ृंदवी रस करते हुए का देख कैसी कुछ कुछ भूमि भूमि कहीं पर से कर है। दर दर कर है। अब की कर कर का अब शुरुआत तो दूसरा प्रतीक प्रतीकात्मक उनका अभी धाम नाम, में। धाम नाम, में। धाम नाम में। कहीं भौले क्रिया कर रही है तो क्विंत अनि कहीं अन्य वायु वह तेज चलता है कभी मंद चलता है तो अन भंगी भौरे वायु जो है उसकी भंग उसके कारण शिशिरता अपने शांति शिशिरता ठंडक छा रही है शीतल हवा का जो रहा है एक शांति सर्वत्र छा जा कुछ बल्ली लाश्य कहीं लहर माने कहीं कहीं माने माने कुछ अमर अमर और मल्ली लताए कर चमेली उस चमेली के स्वर्ण कहीं कहीं सुंदर दोबारा गायन कर रही है कहीं हवा का चल रहा है जिसके कारण शीर्षता शीर्षता आ रही है क्वेश्चन बदली लाश्य कहीं लता नृत्य कर रही है अमर मल्ली और कहीं अमर सुंदर मल्ली माने का चमेली उसकी चारों मल्लिकार्वचित धारा कहीं यमुना जी की धारा बह रही है करक रस कहीं सुंदर दाल दाल अनाज उनकी अपूर्व शोभा तो फल जो अनार है, उन अनार की रस प्रतीत हो रहा है इस प्रकार ऋषि ऋषि का नाम माने इंद्रियों के समूह को पूर्ण देहती वृंदावन मिलंत ये सब को सबके द्वारा पूर्व देहती हमको आनंदित कर रहा है वृंदावन में जिसको देखो वो वोराया हो रहा है मतवारा हो रहा है, है, है। यह हमको भी पागल बना रहा है या हमको भी आनंद कर रहा है और इसी के माध्यम से कहीं वृंदावन के जनों की जो रूप मात्री है उसका सखी वृंदावन के स्वरूप का भी वर्णन के माध्यम से कर दिया गया कि कहीं भोरा जायन कर रही है, ये भोरा रस के है, रस के और उनके ही में भाव की जो प्रतिमा है वो भाव की भगमा आ रही है जिसके कारण अपूर्व शिष्यता छा नहीं है क्विंत बल्ली लाश्य कहीं लताएं नृत्य कर रही है और लताओं का तात्पर्य है भक्तरंग भी उनके श्रीअंग भी नृत्य करते हुए विराजमान हो रही हैं रसकों के श्रीअंग नृत्य करते हुए विराजमान हैं भावानुकरण करते हुए विराजमान हो रहे हैं क्वेश्चन अमर मल्ली पर कहीं अमर मल्ली सुंदर चमिली मन एड़ी उनकी स्वर्ण फैल रही है कहीं चर्मेली की तुलना कहीं से कही की तुलना की तुलना से थोड़ी से कभी करक अनार की तुलना विभिन्न जो बक्ष उनकी तुलना कहीं प्रिया की कही श्रीरंग के थल उ इनके द्वारा है है है वो है, वो अमर अमर मल्ली मल्ली मल्ली कहीं जो जो मुस्कान उसकी तुलना से आपु उसे से की धारा शामिल कहीं अपूर्ण से रस की धारा प्रवाहित हो रही है कभी करक और पानी कड़क अनार अनार की शोभा पान से रंगे हुए जो धंता उससे अनाज की शोभा कभी पान खाया है चबाया है उस समय दांत की शोभा मोती से की जाएगी दांत की शोभा कुंद से की जाएगी और कभी पान चबाया हुआ है तो उस समय अनाज से अनाथ के दांतों से पान की शोभा की जाएगी ऐसे ऋषिक आनंदित होते हैं तो हम है सखी लोगों की शोभा और लाल जी की शोभा प्रिया जी की शोभा तो श्री वृंदा की शोभा सखी लोगों की शोभा और धाम वृंदा की शोभा तीनों का एक साथ मिला करके जिसका जहां का अधिकार है वहां पर उसकी श्री चित्र हुए इस प्रकार की शिव वृंदावन ऋषि का ऋषि कहते हैं इंद्रियों मेरे इंद्रियों के जितने भी वृंद है समूह उनको वृंदावन आनंदित कर रहा है तो श्याम सुंदर से कह रहे हैं कि अरे भैया वृंदावन की अपूर्ण शोभा इसमें दर्शन करके में सारी इंद्रिया अपूर्ण से आनंदित हो गई ये वृंदावन की शोभा वृंदावन की शोभा में तीनों जो रंग है तीनों कलास कलशीनों के धामों की शोभा सखियों की शोभा प्रेमी जनों के रसकों की शोभा और शिवप्रिया लाल इनकी शोभा तीनों का संकेत एक में ऐसा लग रहा है जैसे उद्दीपन प्रभाव का वर्णन किया जा रहा है प्रकृति का वर्णन किया जा रहा है पर भीतर उसमें शिवप्रिया लाल की शोभा और प्रेमियों के अनुभाव का किया जा रहा है ऐसा ही वृंदावन शिशोक हो रहा है वो तीनों श्लोक यहाँ पर वृंदावन की शोभा में ये तीन श्लोक इकतालीस इक्यालीस अड़तालीस में श्लोक यहाँ पर संकेत दिया हुआ है तो वो तीन श्लोक वृद्धा का यहाँ पर वृंदावन की शोभा का वर्णित किया गया अब श्री राय रमन ने कहा राय कहे बृंडावन मुल्ली स्वर का वर्ण कर न्याय से श्री मुरली की जो शोभा है उसका वर्ण कर रही हैं जैसे बटलोरी का वैसे एक कर देखा जाता है चारों सीख गया तो सारे चारों सीख ऐसे ही एक के द्वारा पूरे इस की ये की की उसका से पर अब दृष्टां एक दो चार देख लिए, अब वृंदावन की शिव की शोभा में तीन चार श्लोक वैश्विक शोभा के विषय जाती है फिर राधिका कृष्ण जैसे उस वंशी की प्रीति का वर्णन करते हैं उनकी परस्पर क्रियाला संकीर्णी हरी के के केल बोली या या बोली कैसी सुंदर शोभा को प्राप्त कर रही है तरह जहां अंगूठे का को और से को पकड़ा हुआ है और फिर है तीन उंगली उनके द्वारा दो हाथों की जो उंगली है वो तीन उंगलियों को विशेष रूप से नचाते हुए, तो से नचाते हुए। असित रखने को है तरह कहती और उस के दोनों असित माने मीलन के जो गंडा है वो मुरली के दोनों गिलम के गंदा पहले के गंदा उनके और के उनके दोनों ऐसे तीन तीन लाइन उस में को है गा जो नीलम है उस नीलम के लाइन नीलम के दोनों गोर मुरली के प्रावध में और अंत में और तब के जो है उन उनके द्वारा फिर एक गंदा और है और नीलम का गंडा नीले रत्नों का फिर उसके ऊपर लाल रत्नों का गंडा और नीलम और लाल इनके बीच में रो जयरा दोनों बाद में उसके हीरा हीरा के बाद में लाल रंग की जो मनी रूबी फिर उसके बाद में फिर निर्वेदन की वो हीरे की जो फिर बेटा वो विराजमान है ऐसे वो वैशी में पांच घंटा एक तरफ पांच घंटा एक तरफ बीच में दो हीरा के और तीन गंडा जो हैं वो तीन गंडा नीलम के और रूब के ये शोभा प्राप्त हो गए जाम्बू नई ये जाम्बू नंदमयी सोने की भविष्य है कल कल्याण सोने ये सोने की रंशी हरे श्री के परम सुंदर आकर्षण श्री श्याम सुंदर के श्रीहस्त्र में शिशु की हो रही है कोई मुंडली है कोई मुंडली है हीरा की ये सोने की राष के समय में मुरली है वो सोने की मुरली है गोचारण के समय में मंडली है वो बांस दोनों तो के अंदर तो गोचरण के समय वेरु और के राय सोम्य के मुर्गी जो साले सत्ताइस अंगुल सत्ताइस अंगुल की हो उसका नाम है यदि उन्तीस अनमूल की हो सोने की घड़ी हो तो उसका नाम है आकर्षण और जो की हो और बड़े मोटे पास के हो उसका नाम है जो गैयाओं को दूर गई हुई गैयाओं को बुलाने के काम में आए ऐसे कोई वंशी सत्ताईस अंग्र की कोई उन्तीस की कोई इकतीस की अमूल की ग्राय सत्ताईस वंशी है वह वह है उसका नाम सम्मोित की अंगुलंशी है वह केवलियों का आकर्षण आकर्षण वंशी है और ग्रायों का आकर्षण करने के लिए होकर के इकतीसूल की जो घी है वह तो पराम जो अंगूठे का परामर्श माने सारा लेकर के फिर त्रय असल ही अंगूर छोड़ करके पीछे का तीन भाग अंगूर का का का उसको छोड़ करके रत्न रत्न है नीले एक उसके दोनों मणि में पर अंग्रिसरण लाल मणि के फिर दो तो गिर ऐसे सोने से बनी हुई है के को प्राप्त हो रही है तीन अंगुल का भाग फिर एक अंगुल का फिर इसके बाद में एक अंगुल एक अंगुल के के बाद बाद में में की की फिर अंगुल या बारह फिर इसके बाद में आठ आठ शब्दों में सात अवकाश है मैंने साठ आधे आधे अंगुल की दूरी पर वहां पर सात अवकाश है आठ के सात में सात आठ जो छेद छेद हैं आप के लिए तो छे तीन का उनके बीच का अवकाश और उसके बाद में तीन अंगुल का पूछ का भाग ऐसे कुल मिलाकर के 29 ये उन्तीस अंगुलंशी सबसे पहले तीन अंगुल एक अंगुल और साढ़े तीन गैप और इसके बाद में तीन अंगुल ऐसे उन्तीस अंग्र उनका ये अतुल सुंदर भविष्य सोम्य भविष्य है जिसमें दो तो तो पहले का एक गंडा है उसके बाद हीरा का गंडा फिर उसके बाद में लाल भूमि का गंडा फिर उसके बाद में हीरे का गंडा फिर उसके बाद में हीरे का गंडा ये शोभा को प्राप्त हो रहे हैं तो पांच पांच रत्नों के ये गंडे गंडा विराजमान है सुंदर जो घुंग वो घुंग उसके बीच में खरे हुए उसके लखनऊ और उस वंशी को शीषा अपने ब्रह्मांड हो गए यदि मुख चिंद्र से लेकर के स्वर्ण छिंद्र था दस की जगह है तो उसका नाम है संगशी जगह है तो उसका नाम है आकर्षण और यदि अंगूल की जगह है तो उसका नाम है जो आकर्षण के इस ये आप इसकी शिशुआ शिशु और उस वंशी को के से लेकर जो इंसान के वचन है हैं का एक स्वरूप है कि भी है। उन सब की जब महाभारूपी के पास में का दूर से दर्शन करती हैं उस को प्रति समी भाव है भाव है सौंप जब वंशी है उस समय तो वंशी के दो स्वरूप दूर से वंशी को देखेंगे के लगी हुई तो होगा तो तो रास के बीच में, में तो सखी सखी हो को शिवा का वर्णन कर रहे हैं श्री राधा ने वंशी से उतर हुई सब वंशस्ता तो तेरा जन्म में हुआ से हुआ माने तो माने से से और बर्ष बर्ष। तो तेरा जो वाणु संक्रमण है, है वो भी तेरा अच्छा है, है, है, है, में में तेरा है। अच्छे वासे तेरा जन्म जन्म हुआ हुआ अब अच्छे और पारों शाम शाम तेरी पुरुष उनके हाथ में तेरी स्थिति अरे से ही जन्म से ही पाड़ी? सरल है सरल है अकस्मा इतने सारे गुरु होते भी अच्छे में जन्म हुआ के हाथ और सुहाव भी तेरा कठोर नहीं है, सरल स्वभाव है परंतु अकस्मात गुरु किस गुरु से अकस्मात गुरु ऐसा कौन सा गुरु पढ़ने पड़ गया जिस गुरु से शिक्षा है भी गुरु गुरु हाँ कि किस के के हाथ से शिक्षा ग्रहण की है कौन सी शिक्षा बोल विमोहन मंत्र दीक्षा गोपान के समूह को मोहित करने वाले मंत्र की दीक्षा किस गुरु ने ये मंत्र तुझे दे दिया किस गुरु के पास में पहुंच कर के तुमने हम गोपियों के मोहित करने के, के समूह को मोहित करने के यहां पर ये वंशी को भी धिकार है और गुरु को भी धिकार है जिसमें तेरे सारे गौरों तो के ऊपर दिया है भाव, भाव, है है पानी तो श्री कहीं का का भाव भाव भाव सुने अच्छे वास के पुरुषोत्म से श्री कृष्णी है अज्ञान अज्ञान का या करने वाली विदास जातिया तू जाति से भी परम सरल है गुरु कौन सा ऐसा गुरु है जिससे की जाए उसमें है इसके गुरु गुरु किस गुरु से मंत्र दीक्षा ये कार्य करने वाले मंत्र की दीक्षा किस गुरु ने तुझको दे दी जिसके कारण वो गोवा कर विमोहन हम गोपियों के समूह को करती है ये कौन सा मंदिर तुझे मिल गया किस मंदिर से वास्ते जाकर के तूने ये दीक्षा ग्रहण की है फिर कुछ देर के बाद में कहने लगी प्रशंसा करने लगी कि अरे भैशि पूरे जरूर कोई पुण्य किया होगा उस साधन को हमको भी बता दे हम भी अनुष्ठान अनुष्ठान करेंगे जैसे तूने किया किया और ये के किया। क्या कि विशाल शुद्ध हमारी बात का मानना पहले तो कह किस गुरु से तुझे शिक्षा प्राप्त की तो शपथ हो गई जैसे रही रही है, है, तो तो तो तो तो मेरे सामने गुरु गुरु गुरु गुरु की की मेरा का तो ये से ये से के के ऊपर जैसे उसको हुई कह अरे विशाल विशाल विशाल विशाल बहुत है। गुरु को तुझ में बहुत दोष दोष दोष है जादे। जादे। वो से है तेरे से आगे पीछे <laughs> चित्र से एक मुख्य चित्र और आठ जो हैं वो छो तो भी भी है तो चित्र को से लघु अति तो कठिन आपको अत्यंत कठोर भी है तू है और साथ के साथ में तु तुझे तु गांठ गांठ भी है, है। है। है, है एक में भजन सस्वत फिर तू के के को दरतर दरतर करती है। के का दरतर दरतर करती है, करती का और हर कर्म श्री शासन के हाथों हाथों के को भी प्राप्त किए हुए है। रहते हैं। हाथों रहते हैं, हैं। में भुजाओं रहते रहते से ही पकड़े कौन सा पुण्य किया था उस मंत्र उस साधन को हमको भी बता दे जिससे हमने श्री शाम सुंदर के को शब्द तो के है के जो हैं में छह करना किसी की गंदा करना माने उसकी बुराई करना आचिर माने उसके ऊपर दोष लगाना फिर उसकी गंदा करना फिर संभावना करना, तो आभास जैसी हो छावो को कहना, चले उसके भाव सामने ये छह छह वो आज वो शब्द में को को लेकर छूत जो है उनको लेकर के अनेक अनेक श्लोक वंशी को विषय बनाने के दिखाई गए कभी पुष्प के अर्थ में कभी आक्षेप के अर्थ में कभी के कभी के के अर्थ अर्थ अर्थ में में कभी कभी कभी आभास आगे कह रहे हैं वंशी के प्रभाव को दिखा रहे हैं कि ये वंशी ही है, संपूर्ण प्राणी उनके मन को जितने जितिन बिल्कुल करते हुए एक दूसरे का आवेदन करते हुए गीतं स्मर्ण देन। स्मर्ण देन का है के स्मर्ण देन। स्मर्ण देन का है के में जो स्मर है त्पर्य सुंदर के हृदय मेंिया के हृदय में जो सोया हुआ स्मर है कामदेव उसका उदय करने वाला अथवा कामदेव स्वयं उदय होकर के ही कामदेव को जन्म तो काम काम लेने तो कामदेव उन से उत्पन्न होने वाला कामदेव कामदेव को जन्म देने वाला स्वयं कामदेवय उनसे उदित होने वाला स्वयं कामदेव रूपा है यहाँ मदन क्षत्र दोनों के लिए है प्रिया के लिए भी मदन क्षेत्र है और शामचंद्र के लिए भी मदन श्रद्धे है प्रिया के लिए शाम काम दे निर्भर शाम सुंदर के लिए श्री प्रिया काम हुई मोहन होकर के दोनों दोनों को बोले करते हुए दोनों विराजमान होकर के ही विराजमान मोहन है मान श्री प्रिया के हृदय में काम मेंिया के हृदय में का का में प्रेम प्रेम करने करने वाली अथवा अच्छा। उनके में काम का करने वाली। जो है उस व्य कोई अब ये सर्वभूत मनोहरण संपूर्ण प्राणियों के मनोहर करने वाली है उसका वर्ग कर रहे हैं उस वंशी का प्रभाव केवल के ऊपर ही नहीं हुआ काम का है, है। उसको बतानी न हम जो चमत्कार मुखान, के ऊपर अंतर समुखान अशुन चट भोग्रम आभूल बने तो माने जल को धारण करने वाली जल माने मे समुद्र समुद्ध जहां स्थिर हो जाए उत्पन्न शिमला के अथवा रुन्धन अमृत अमृव माने आकाश के बेग जल शब्द बड़ा चमत्कार है जल में चाल लगा तो अर्थ हो जाएगा कमल जल मे कम उत्पन्न होने वाला दाल तो अर्थ हो जाएगा बादल जल माने बादल और धीर लगा तो अर्थ हो जाएगा समुद्र जलधीप माने समुद्र जलधिप तो पर हमको कहा, हमको अमृदा में तो आकाश तो के उनको भी यार रोक है, और समुद्र जो उनकी भी चंचलता को रोक लेने वाला है तो रुन्न अम्रा शांत से कोई सखा बोला तो भैया, चैत को महीना पंत धूप को उपदेश पर अंदर को दिया करूं। अभी पर के दिया अभी रात को शुरू करूं, परंतु तो कोई स्वर तो दे में कोई भोड़ा गुन गुन गुनगुन -गुन करते हुए पास में आ जाए बिल्कुल नहीं के को को ही आप आधा बनाते हैं हैं उसी को और उसको आधा बना जो आकाश में चला उनको जैसे बुला लेते हैं और वही रोक लेते समुद्र जो है वो समुद्र में जान आमर उनको कर सकता है में जब कोई स्वर कायम किया तो तुमरुगंधर्म भी चक्कर न पड़ गए ये कौन सा राग है रात का खास समझ में आ रहा है कौन सा राग है, है।, है। रात समुद्र नहीं आ रहा शांत को है। नहीं लगता है इसे चमत्कार प्रदान करने वाला ध्यान जो तो है सनातन ध्यान में बैठे होते हैं संल संपूर्ण संदन्दन करते हुए ही वे निर्विशेष जो ब्रह्म उसमें डूबे हुए हैं समाधि में परंतु तो शांत की वंशी जाती है तो उसमें निर्विशेष ब्रह्म उससे भी उनके चित्र को आकर्षित करके सब स्वर है, और देती है कि आहा, जब ये इतना इतना संगीत संगीत तो को गाने वाला संगीतकार कितना मीठा होगा तो संगीत संगीतकार की ओर उनके चित्र को आकर्षित कर देता है और विशेष ध्यान से वे सविशेष ध्यान की ओर उस की की तो संदन्दन संदन्दन वो के के ध्यान ध्यान ध्यान हो जाती है। है तो को अलग और वो में पास पहुंचता है तो वेद्रह विस्मित हो जाते हैं है। मैंने अपने चार मुख से चार वेद बनाए और उन्हीं चार मुखों से मैंने चार चारे की रचना संगीत संगीत तो की संगीत इत्यादि जो उन बेदी नाट्य चार मुखों से रचना की परंतु तो मेरी रचना में तो ये राग है ये कौन सा राग गाया जा रहा है चारा? ऐसे विस्मा में औसुक औसुख्या जा रही है और बल चतुर्य बल राजा भी उस समय सुतन लोक से निकल करके उस रूप का दर्शन करने जाते हैं परंतु तो द्वार के ऊपर भगवान को गदा लेकर के देखते हैं के उल्टे केवल एक दिन हमको निकलने की छूट दी है मगर संक्रांति के ऊपर एक दिन निकलने की ये छूट हमको दी है दान करते हैं जो दक्षिण दक्षिण भारत भारत को वो इसीलिए कि बलराजा इसमें आएंगे और बलराजा जो कोई भी बात ही जाएंगे उसको बलराजा करवा करके देंगे इसके बलराजे उच्चारे आते तो है कि कहा इतना सुंदर संगीत हो रहा है मैं भी चंचल के देखो प्राणी तो देख नहीं पाते हैं और अवली माने अंत उनसे बल चक्र बल राजा भी चंचल हो जाते हैं शेष भगवान उनको आप घूमना आ जाती है तो आने तो तो वे वे तो पहुंचाता है तो श्री लक्ष्मी जी भी उस को श्रवण करके मोहित हो जाती है और मंत्र करती है नारायण का, तो का एक अवतार कृष्ण है ये तो रसो की बात हुई वास्तव नारायण को तो कृष्ण का अवतार समझते हैं लक्ष्मी जी पहली भ्रमण है मेरे नारायण के अवतार श्री कृष्ण है श्री इसलिए लक्ष्मी श्वेत इंदिरा शशि श्री नारायण के का करके नारायण ने जो धारण किया है उसके साथ में रास करने के लिए वृंदावन ने आकर के जिसमें आकर के गली गली में एक एक द्वार के ऊपर लक्ष्मी घूमती है खड़ी रहती है कि यहाँ पर क्या मेरे प्यारे है क्या विक्षण है उन ठा के साथ में रास करना चाहती है लक्ष्मी ने, ने देवी अनुमान किया है और कृष्ण तो प्राप्ति रास, रास की प्राप्ति नहीं हो सकती है इसलिए लक्ष्मी वो रास की प्राप्ति नहीं हुई और के बेलबंदी रहे जिस दिन वे राधे का अंगत्य ग्रहण कर लेंगे और तो अपने आप को कॉपी मांगने लगेंगे उस समय श्री कृष्ण की कृपा लक्ष्मी को भी प्राप्त हो जाएगी तो ललना करता सुचरण करता द्रत श्री कृष्ण माधुरी का आश्रण प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी भी यहाँ पर प्राप्त करती है लक्ष्मी के तीन स्वरूप रसौन किए लक्ष्मी का एक स्वरूप है श्री अंक संगता लक्ष्मी जैसे श्री कृष्ण के रूप में लक्ष्मी चंद्राय लक्ष्मी वे तो स्वामी पूरे कोई वर्धन नहीं कृष्ण के पक्षस्थान के होकर श्री चंद्र होकर के वे लक्ष्मी गाय लक्ष्मी का दूसरा जो स्वरूप है वो स्वरूप है श्री राधिका होकर के जहां पर सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांत समो ही नहीं पा रहा श्री राधिका मई हो करके विराज तो वहां पर उनको श्री हो गई पर जो लक्ष्मी अपने आप को देवी मानती है तो रास में प्रवेश करना चाहे तो शांत कह दे देते हैं कि देवी है किसी बदल हम तो प्राणी हैं, जो गोभी बनेगी वो मेरे साथ में रास करेगी जो गोभी अनुमान नहीं करती है देवी अनुमान रहती है उसको रास में प्राप्ति नहीं तीसरे लक्ष्मी है तीसरी लक्ष्मी को रास में स्थान नहीं है तो है वो लक्ष्मी ग्राह प्रकार की लक्ष्मी हो गई एक अंग संघ की लक्ष्मी हो गई दूसरी लक्ष्मी अंग संघ शांत संगी के अंग स्वरूपा होकर के शिवराज का सब लक्ष्मी के स्वरूप होकर के विराजमान है सबकी अवतार में होकर के विराजमान है ये एक लक्ष्मी तो हो गई दूसरी वैभव लक्ष्मी वृंदावन के वैभव में वैकुंठ का वैभव भी है ऐसा अपूर्व वृंदावन का वैभव परंतु यहां वैभव की ओर किसी का ध्यान नहीं है जहां पर ध्यान है केवल प्रेम की ओर सेवा की तो दूसरी क्ष्मी भाक्ष्मी एक अंगसंगी लक्ष्मी दूसरी भैंक्षी और तीसरी देवी लक्ष्मी उस देवी लक्ष्मी को कृष्णरा संग प्राप्त नहीं है वह संग पहली भाटक हुई ही विराजमान तो, का तो वो वैशी ध्वनि का भी सबसे पहले पृथ्वी का आवरण पृथ्वी का आवरण होने पर आवरण है नहीं है उसके बाद में जल जल का आवरण सामने दिख रहा है जल के बाद में फिर अपनी अपनी के बाद में वायु वायु के बाद में आकाश ये पांच आवरण होंगे फिर आकाश के बाद में अहंकार अहंकार के बाद ये सात आवरण होते आठवां आवरण है सामने प्रकृति का ये आठ आवरण आवरणी का आठों आवरणों को तोड़ करके जिसमें जो सिद्ध लोक है उसको पार करके सिद्ध लोग के शीर्ष में स्थित जो भगवान सदास का लोक है तो शिव लोग को भी पार करके बैकुंठ को भी पार करके द्वारका को पार करके मथुरा को पार करके श्री वृंदावन में वह विराजमान वह श्री बैकुंठ में विराजमान बैकुंठ नाथ के बीच वो आकर्षित वाली जो श्री शक्ति है में लक्ष्मी भी श्री, श्री के साथ में विलास ऐसा अद्भुत या या या या प्रेम कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं है लीला प्रेमा प्रिया गोविंद श्री ये चार असाधारण माधुरी है सर्वत्र विराजमान है श्री राय ने उस किया पहले प्रश्न किया था कृष्ण कि के स्वरूप का वर्णन कर श्री कृष्ण सो रुदा रुदा रहे हैं क आयम नय दन्नेपा परपुंडरी क प्रभा प्रभात नव जाग्रत ज्योति विडंब पीतांबर अरण्यधि परिस्कर्या अमृत दिव्य वेष अभरो हरण मानमदो हर ज्योति पुज्य अंग हरि बोलि हरि उज्जवल अंग वासि होकर के विराजमान है उज्जवल अंग हरि श्री हरि पूर्व उज्जवल वाले भूकल आय नैन दंड प्रबल प्रबल बोले जहां वो आकर्षक होता है सुंदर पुण्डरी की शोभा से जो श्वेत कमल है तो जो श्वेत कमल है तो तो कमल का नाम है जो नीला कमल है उसका नाम है इंद्री जो लाल कमल होता है उसका नाम है जो कमल होता है उसका नाम है सर्वश कमल जो गुलाबी है उसका नाम सरोज, जो जो, जो सोने का, उस का तो जो है उसका नाम स्वर्ण कमल तो कमल के कई हैं। नीले कमल को कहेंगे कमल को कहेंगे कुंडली गुलाबी कमल को कहेंगे सरोज पीले कमल को कहेंगे स्वर्ण कमल और जो बड़े आकार का हो उस बड़े आकार के कमल को कहेंगे या महापर महापर तो तो ये है कमल के के लिए ये प्रभाव प्रभाव श्रेष्ठ उस की प्रभा को भी श्री करने वाले हैं से ऐसी उनके आगे की शोभा भी श्वेत कर्म की शोभा भी दंडित हो जाए नंडिता से प्रवर कुंडली की जो प्रभा है वह भी दंडित हो रही है। और प्रभात नव जागृत ज्योति विरन्द्र पीता रखा नहीं जागर माने स्वर्ण उनकी शोभा को धारण करने वाला इन्होंने पीता धारण कर रखा है जागरण का स्वर्ण सुंदर जो स्वर्ण है स्वर्ण क्रांति को मानव पीताम को धारण कर रखा है थी, की माने उसको भी अगर बल में जितनी उत्पन्न होती हैं उनके शरणार्थ को धारण कर रखा है तो देश, उनके आदर को भी ये दूर कर देने वाला है वृंदावन के अरण्य वृंदावन की बनवाई शोभा उस बनवाई शोभा के शोभा को आप धारण करते हुए, करें। के इनकी को आधार करते हुए से उत्पन्न होने वाले परिषक मानी जो आभूषण है उनसे दिव्य दिव्य हरण हरण मणि मणि की माने के समान को प्राप्त करने वाली है उच्च रंगो हरि, ऐसे हरि उज्ज्वल अंग वाले परम चमकी वाले विश्व हरि विराजमान है का आत्मक है कि जहां पर काम का निर्द हो उसका नाम है काम प्रेम में प्रेम शब्द बना है जहां शाम को ही संतोष देना लक्ष्य है उसका नाम है प्रेम तो ये अब प्रेम जो है ये उज्ज्वला है उज्जवल है सामान्य है है, कि हमने ज्ञान तो, तो जब शुद्धावृत्ति में ही काम का प्रवेश दूर हो जाता है तो जो उज्जवल रश है वो उज्जवल रश्मे भी श्री के विराजमान तो तो है, वो भी के है। सारा श्री राधायाम एवं ही वह की उसे जैसे दृष्टान राव कोई दूसरा दृष्टान यहाँ पर श्री श्या अन्ग शोभा शोभा का वर्ण इसी शोभा को आगे में आगे गुरु है पास पहुँच सेवा करने बोला अदृश्य शिलाधारमन हरि को किन विचे मम ताधात्मन हरि को बोदा चरिला रुपी